लेकिन डॉक्टर संजय आगे बोलना शुरू किया इतफाक से हायर अप्स की नजर पियूष रंजन पर पड़ी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि एक छोटे से ब्रांच का ब्यूरो चीफ इतना ही सब कुछ बड़ी जल्दी अपने कंट्रोल में ले लिया जैसे जैसे उन्हें हायर अपने मिलता गया वो ठीक वैसे ही करते गए और उन्होंने हायर अथॉरिटी के कहने पर ही तुम लोगों के सिस्टम से सारे एविडेंस डिलीट करवा दिए और ये मैं थोड़ा हायर की गलती भी मानता हूँ देखो तुम लोग ज्यादा मा सोचो संजय ने आगे बोलना जारी रखा तुम लोगों के सिस्टम से सारे एविडेंस डिलीट करवाए गए इसके पीछे दो कारण थे पहला तो तुम लोगों की सिक्योरिटी के लिए और दूसरा हेडक्वार्टर से ये ऑर्डर था की इस केस में कम ऐसी कम लोगों को इन्वॉल्व किया जाए केस हाई प्रोफाइल है सो अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर लीक हुई तो केस के इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि तो ये केस बहुत हाई प्रोफाइल केस है अच्छा ये सब सुनने के बाद तुम लोगों को कुछ आभास हो रहा है कि ये सब क्यों हुआ देखो अगर तुम लोगों को अभी भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा है और शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं तुम लोगों को एक एक चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ एक एक चीज का सबूत है मेरे पास डॉक्टर संजय ने बिना अपनी बात पर लगाम लगाए एक सांस में कह डाला तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि अगर हायर अब्स में डिपार्टमेंट के भीतर बैठे किसी ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रहा होता तो क्या टीम लोगों को केस रिलेटेड कोई भी क्लू मिलने देता जरा सोचो इस बात को अगर डिपार्टमेंट के भीतर कोई मंजू के मर्डर केस में इन्वॉल्व होता तो शायद तुम लोगों को इस केस से जुड़ा कोई भी एविडेंस अब तक नहीं मिला होता डॉक्टर संजय की यह बात सुनकर नैना और विक्रांत दोनों ही सन्न रह गए एक पल में उनके दिमाग में इस केस से जुड़े सारे इंसिडेंट शुरू से लेकर अब तक के घूम उठे दोनों ही डॉक्टर संजय को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे लेकिन तुम लोगों के काम करने के तरीके से मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ जिस तरह से तुम दोनों ने मिलकर रंजीत मेहरा को ढूंढ निकाला था वो बहुत तारीफ के काबिल है वरना किसी रॉ एजेंट तक पहुंचना नॉर्मल पुलिस के बस का नहीं है इसलिए मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड डॉक्टर संजय कुछ बोलते हुए अगर तुम लोग अभी भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन लिखकर हेडक्वार्टर भेज सकता हूँ जिससे तुम्हें इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम में शामिल कर लिया जाएगा बोलो अभी डॉक्टर संजय की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि विक्रांत ने अपनी मिडिल फिंगर उन्हें दिखाने शुरू कर दिया विक्रांत ये बकवास बंद करो अपनी सीनियर्स के साथ कैसे पेश आते हैं थोड़ी तमीज सीख लो डॉक्टर संजय ने विक्रांत की हरकत से तंग आकर कहा वो चाहकर भी विक्रांत के मिसबिहेव पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे एक तो विक्रांत उनके घनिष्ठ मित्र डीसीपी डिसा डी का चाहता था ऊपर से विक्रांत अब तक डीएन एन नगर ब्रांच का काफी पॉपुलर जासूस बन चुका था उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना आसान काम नहीं था तो डॉक्टर संजय को विक्रांत की इस हरकत को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ा उन्होंने आगे बोलते हुए कहा अच्छा एक बात तुम लोग और समझ लो अब ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात लौटकर कर यहाँ नहीं आने वाले है सो अब तुम लोग जल्दी से जल्दी खुद को नई सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लो मुझे पता है की तुम्हारे नए ब्यूरो चीफ मिस्टर पियूष रंजन थोड़े अलग किस्म के आदमी है वो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है लेकिन यकीन मानो उसका मंजू के कोई लेना देना नहीं है अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत सख्त रहते हैं यही सब खासियत देखते हुए उन्हें ब्यूरो चीफ बनाया गया है और हाँ एक बात और हेड क्वार्टर ऐसी ये भी ऑर्डर है कि डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा को नए ब्यूरो चीफ को असिस्ट भी करना है तो अब फ्यूचर में आई थिंक तुम लोगों को मिताली के रहने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी नैना हाँ डॉक्टर संजय ने हल्की साँस छोड़ते हुए कहा नैना तुम भी कमाल करती हो अगर तुमने पुष्कर और चेतन को पीटा न होता तो तुम्हें प्रमोशन मिल गई होती तुम अब तक टीम हेड बन गई होती लेकिन अब क्या अब तुम्हें प्रमोशन के लिए वेट करना होगा ओ शिट! विक्रांत ने अपना माथा पकड़ लिया नैना को प्रमोशन ना मिलने का दुख नैना से ज्यादा विक्रांत को था क्योंकि अब नैना प्रमोट होकर टीम हेड बनती तभी तो विक्रांत को उसकी जगह पर टीम लीडर बनाया जाता जबकि नैना को प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है चाहे उसे टीम लीडर बना या ब्यूरो चीफ उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अब मैंने तुम दोनों को सब कुछ क्लियर कर दिया है अब मैं चलता हूँ मुझे मीटिंग के लिए निकलना है इतना कहकर डॉक्टर संजय उठ खड़े हुए और अगर मंजू ससदेवा के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल टीम को तुम लोगों की कोई जरूरत महसूस हुई तो वो तुम्हें बुला भी सकते हैं तो उसके लिए तैयार रहना और हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करते रहना ओके जब आप कॉल पिक करोगे तब तो इन्फॉर्मेशन देंगे हम विक्रांत को अभी भी कॉल न उठाने की वजह से डॉक्टर संजय से नाराजगी थी आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब भी इस तरह की कोई बात हो तो आप हमारे कॉल करने के पहले ही हमें सारी बात बता दें हमें कॉल करने की जरूरत ही क्यों पड़े हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है उस दिन मैं थोड़ा अमृत अभिजात वाले प्रॉब्लम में फंसा हुआ था वरना मैं हमेशा फोन उठा लेता हूँ इतना कह कर डॉक्टर संजय गेट के पास पहुँच गए वो बाहर निकलने के लिए ऑफिस का डोर ओपन ही करने वाले थे की अचानक ऐसी नैना ने उन्हें याद कराते हुए कहा सर साजिद खान को किडनेप करने वाले कुल तीन लोग थे जिनमें से एक रंजीत मेहरा था जिसे हमने खोज निकाला लेकिन बाकी के दो हाँ पता है मुझे बाकी के दो भी जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे स्पेशल टीम लगातार उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने में लगी हुई है डोंट वरी कोई बचकर नहीं जा पाएगा। इतना कहने के बाद तुरंत ही डॉक्टर संजय वहाँ से बाहर निकल गए विक्रांत के कंधे और मुँह में काफी चोट लगी थी कंधे आरोप लगी चोट ऐसी खून भी काफी बहरा था जिससे उसकी शर्ट भी लाल हो चुकी थी विक्रांत नैना ने, ने हताशा से भरे लफ्जों में बोलते हुए कहा मैंने पता किया है सच में हेडक्वार्टर से एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि मंजू के मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है अब हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन को यहीं खत्म करना होगा वैसे भी इसमें गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के लोग इन्वॉल्व हैं तो आई थिंक हमें इसमें अकेले इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ये काफी डेंजरस हो सकता है विक्रांत ने सहमति जताते हुए कहा लेकिन जरा सोचो हम शुरू से ही कितनी गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ये सब हमारे सीनियर ऑफिसर्स की वजह से ही हुआ है लेकिन पता है मुझे इस बात की खुशी है तो कुछ इन्जॉय करते हैं हु? लेकिन विक्रांत नैनन ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा इस केस के चक्कर में मैंने फिर से दोस्त खो दिए अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मुझसे दोस्त रखना चाहेगा अरे ऐसा क्यों बोल रही हो विक्रांत ने नैना पर अपनापन दिखाते हुए कहा मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त और राघव है जतिन है सुनिधि है हम सब तुम्हारे दोस्त ही तो हैं यार हम्म वो तो है नैना ने, ने, ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा चलो आज कहीं पार्टी करते कुछ टाइम साथ में स्पेंड करेंगे मजा आएगा नैना के मुंह से ये शब्द सुनकर विक्रांत को मानो जन्नत मिल गई हो